जल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र संगति पिछले सूत्र में विदेह और प्रकृति लयों की असंप्रज्ञा समाधि की जन्म सिद्ध योग्यता बतलाकर अब अगले सूत्र में साधारण योगियों के लिए उसका उपाय से प्राप्त करना बतलाते हैं श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेश दूसरे योगी जो विदेह और प्रकृति लय नहीं हैं उनको श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञापूर्वक असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है व्याख्या विदेह और प्रकृति लयों से भिन्न योगियों की असंप्रज्ञा समाधि श्रद्धा आदि पूर्वक होती है श्रद्धा आदि क्रम से उपाय है और असम्प्रज्ञा समाधि उपेय इसलिए इनका उपायोपेय संबंध है योग के विषय में चित्त की प्रसन्नता श्रद्धा है उत्साह विर्य है जाने हुए विषय का न भूलना स्मृति है चित्त की एकाग्रता समाधि है ज्ञेय का ज्ञान प्रज्ञा है श्रद्धा जो विदेह और प्रकृति लयों से भिन्न है उन्हें जन्म जन्मांतरों से योग में नैसर्गिक रुचि नहीं होती है किंतु उनको पहले शास्त्र और आचार्य के उपदेश सुनकर योग के विषय में विश्वास उत्पन्न होता है योग की प्राप्ति के लिए अभिरुचि अथवा उत्कट इच्छा को उत्पन्न करने वाले इस विश्वास का नाम ही श्रद्धा है यह कल्याणकारी, कारिणी श्रद्धा योगी की रुचि योग में बढ़ाती है उसके मन को प्रसन्न रखती है और माता के समान कुमार्ग से बचाती हुई उसकी रक्षा करती है वीर्य श्रद्धा से वीर्य उत्पन्न होता है योग साधन की तत्परता उत्पन्न करने वाले उत्साह का नाम वीर्य है श्रद्धा के अनुसार उत्साह और उत्साह के अनुसार साधन में तत्परता होती है स्मृति उत्साह वाले को पिछले अनुभव की हुई भूमियों में स्मृति उत्पन्न होती है पिछले जन्मों के अलिष्ट अक्लिष्ट कर्मों और ज्ञान के संस्कारों का जागृत होना स्मृति है समाधि पूर्व के अक्लिष्ट कर्म और ज्ञान के संस्कारों के जागृत होने से चित्त एकाग्र और स्थिर होने लगता है प्रज्ञा समाधिस्थ एकाग्र चित्त में रितंभरा प्रज्ञा ज्ञान उत्पन्न होती है जिससे वस्तु का यथार्थ स्वरूप ज्ञात होता है इसके अभ्यास से परवैराग्य और परवैराग्य से असम प्रज्ञा समाधि होती है विशेष विचार सूत्र 20 कर्माशय चित्त भूमि में दो प्रकार से रहते हैं एक प्रधान रूप से जिन्होंने जन्म आयु और भोग का कार्य आरंभ कर दिया है जिन्हें नियत विपाक तथा प्रारब्ध भी कहते हैं दूसरे उपसर्जन रूप से रहते हैं जो प्रधान कर्माशयों के सम्मुख अपने कार्य को आरंभ करने की सामर्थ्य न पाकर चित्त की निचली भूमियों में छिपे हुए पड़े रहते हैं जिनको अनियत विपाक तथा संचित कर्म भी कहते हैं क्रियण कर्मों से जो कर्माशय बनते हैं उनमें से कुछ तो प्रधान रूप धारण करके प्रारब्ध के साथ मिल जाते हैं और कुछ उपसर्जन रूप से चित्त की निचली भूमियों में संचित कर्माशयों के साथ मिल जाते हैं यह संचित कर्माशय भी समय समय पर अपने किसी अभिव्यंजक को पाकर निचली भूमियों से ऊपर आकर प्रधान रूप धारण करके प्रारब्ध बनते जाते हैं जन्म जन्मांतरों में संचित किए हुए योग के संस्कार व्युत्थान के प्रधान संस्कारों से दबे हुए चित्त की निचली भूमि में सुप्त रूप से पड़े हुए श्रद्धा विर्य द्वारा व्युत्थान के संस्कारों के दबने पर योग के संस्कारों को अभिव्यंजक जगाने वाले पाकर वेग के साथ जागृत होकर निचली भूमियों से ऊपर आकर प्रधान रूप धारण कर लेते हैं यहां श्रद्धा वीर तो केवल निमित्त कारण है उपादान कारण तो निचली भूमियों में संचित योग के संस्कार ही प्रकृति रूप है जैसा कि कैवल्यपाद सूत्र दो में बतलाया है जातर परिणाम प्रकृत्यापुरात एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाना प्रकृतियों उपादान कारणों के भरने से होता है श्रद्धा विर्य केवल व्युत्थान के संस्कारों की रुकावट को हटाने में निमित्त होते हैं कहीं बाहर से योग के संस्कारों को नहीं भरते जैसे किसान पानी को रोकने वाली मेड़ को केवल काट देता है तो मेड़ से बाहर रुका हुआ पानी स्वयं खयारी में आ जाता है